विक्रांत काफी देर तक बेड पर करवट बदलते हुए इधर उधर करता रहा बीच बीच में वो भालू की तरह बिस्तर के बीच में जाकर बैठ जाता था और फिर अगले ही पल वो फिर फिर से बेड पर लेटा जा रहा था यहाँ मौजूद किसी को भी उसकी इस एक्टिविटी का कोई मतलब समझ में नहीं आ रहा था जाहिर है विक्रांत के इन्वेस्टिगेशन का अपना अलग ही तरीका है और वो अपने इसी तरीके ऐसी क्राइम को समझने की कोशिश कर रहा था कुछ देर तक वो बैड पर लेट कर ही क्राइम को ऑब्जर्व करता रहा लेकिन फिर उसने हर्षित की तरफ देखते हुए कहा हर्षित देखो किरण इधर लेफ्ट साइड में थी और ये केशव दाहिनी तरफ किरण के दाहिने हाथ की कड़ाई इस वक्त वहाँ पर का भाई राघव जोर से चिल्ला पड़ा मेरी बहन ने सुसाइड नहीं किया है उसका मर्डर हुआ है मर्डर तुम लोग इसको बचाने की कोशिश क्यों कर रहे हो बकवास बंद करो डॉक्टर दुर्गा ने राघव को डपटते हुए कहा फिर विक्रांत ने केशव से सवाल किया केशव तुम्हारी वाइफ लेफ्ट हैंडेड थी क्या नहीं बिल्कुल नहीं केशव ने जवाब दिया अच्छा तो अगर मान लो वो लेफ्ट हैंडेड भी थी तब भी विक्रांत ने फिर अपने दाहिने हाथ की तरफ इशारा करते हुए कहा फॉरेंसिक रिपोर्ट में बताया गया है कि किरण के हाथ में जो चोट के निशान मिले हैं वो बाई तरफ ज्यादा गहरा है तो अगर उसने सुसाइड करने की कोशिश भी की थी तो भी वो इतने अनेचुरल तरीके से चाकू क्यों चलाएगी ये सुनकर डॉ दुर्गा भी अपनी सहमति जताये बिना नहीं रह सके उन्होंने तुरंत ही विक्रांत से सवाल किया सर अगर उसने अपने ऊपर चाकू चलाया था तो उसका फिंगरप्रिंट कहा है चाकू पर सिर्फ केशव का ही फिंगरप्रिंट मिला है किरण का एक भी फिंगरप्रिंट नहीं है फिर उसने आगे कहा और हा जब किरण की कलाई काटी गई है तो उसने खुद को बचाने के लिए कोई स्ट्रगल भी नहीं किया है उसके स्ट्रगल करने का भी कोई सबूत नहीं मिला ऐसे में अगर उसने ये सब अपने से किया है तो फिर उसका कोई ना कोई फिंगरप्रिंट जरूर मिलना चाहिए बिना फिंगरप्रिंट के कोई सुसाइड हो ही नहीं सकता विक्रांत ने फिर अपना सिर हिलाते हुए कहा केशव के चेहरे का रंग उड़ गया वो चिल्लाते हुए बोल पड़ा हाँ ये हो सकता है डायर दुर्गा ने अपना सिर हिलाते हुए कहा जब हम लोग रूम पर पहुंचे थे तब केशव के दायने हाथ में चाकू पड़ी हुई थी अब अगर उसने ही किरण का हाथ काटा हो तो उसकी पोजीशन और चाकू चलाने का डायरेक्शन सब कुछ परफेक्ट मैच कर रहा है विक्रांत ने अपना सिर हिला दिया। तो आप लोग किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? राघव ने गुस्से में आकर केशव की तरफ इशारा करते हुए कहा, गोली मार दो इसको यह सुनकर केशव काफी ज्यादा घबरा उठा और उसने विक्रांत की तरफ देखते हुए कहा सर मैंने कुछ नहीं किया ठीक है ठीक है चलो मान लिया किसी तीसरे आदमी ने आकर मर्डर किया था विक्रांत ने कहा तो क्या इस आदमी ने क्राइम सीन को अपने हिसाब से मैनुपलेट करने की कोशिश की है क्या हमने इस पॉसिबिलिटी पर भी पहले से सोच के रखा हुआ है डायरेक्टर दुर्गा ने कहा अगर मर्डरर ने ग्लव्स पहना हुआ था तो फिर ये आसान रहा होगा उसे बस दोनों को बेहोश करना था फिर किरण का हाथ काटना था और फिर चुप चाकू को केशव के हाथ में फंसा यहां से निकल जाना था बस हो गया फिर हर्षित ने कहा लेकिन अगर ऐसा है तो सबसे पहले तो हमें खुद से एक सवाल करना होगा अगर किसी तीसरे आदमी ने आकर खून किया है तो फिर उसने सीधे जाकर केशव का खून क्यों नहीं किया किरण के साथ उसे केशव का भी खून कर देना था क्योंकि फिर तो उसके लिए इस मर्डर को सुसाइड प्रूव करना ज्यादा आसान था ना फिर वेकांत ने अपनी थोड़ी लगाते हुए जवाब दिया हो सकता है कि मर्डरर और केशव की कोई हिस्ट्री नहीं हो जिसका मतलब ये हो सकता है की क्या पता कतिल केशव से बदला लेने की कोशिश कर रहा है या फिर हो सकता है की वो केशव की किसी नॉवल को लेकर कुछ प्रूव करना चाहता है जैसे विक्रांत ने अपनी बात खत्म की तुरंत ही वहां पर रूही पहुंच गई और उसने कहा सर मैंने डोर पर लगे मिरर को चेक कर लिया है यहाँ पर किसी तीसरे आदमी का आना आनाबल है दरवाजे में कोई गड़बड़ी नहीं है रूही ने जवाब दिया और मैंने दरवाजे के पास लगे मिरर को भी अच्छे से चेक किया है वहाँ पर भी कोई भी छेड़छाड़ होने का कोई संकेत नहीं है और इस घर में तो पीछे की तरफ भी कोई खिड़की नहीं है कहने का मतलब ऊपर से भी कोई अंदर नहीं आ सकता घर में चिमनी भी लगी है लेकिन चिमनी भी इतनी बड़ी नहीं है कि कोई वहां से भीतर जा सके कुल मिलाकर घर में कोई भी ऐसा रास्ता नहीं है जहां से कोई बाहरी भीतर आ सके वो जो आप कह रहे थे हुआ लॉक्ड रूम मर्डर केस बिल्कुल सही कह रहे थे ये सच में लॉक्ड रूम मर्डर केस है इसमें कोई भी बाहर से नहीं आया है इस पर राघव ने लपक कर केशव का कॉलर खींचते हुए कहा इस कमीने को फांसी दो फांसी अब आप लोग किसका इंतजार कर रहे हैं किस चीज का इंतजार कर रहे हैं इसके अलावा किसी ने मेरी बहन को नहीं मारा है। कुछ पुलिस वालों ने आगे आकर राघव को केशव से दूर किया तुम्हारे घर में कोई सीक्रेट डोर है क्या रूही ने आगे बढ़कर केशव से सवाल किया नहीं केशव ने अपना सिर ना में हिला दिया फिर तुरंत ही रूही ने अपने हाथ में ताली पीटते हुए कहा ठीक है फिर काम हो गया फिर तो इस मर्डर केस में इन दोनों कपल के अलावा कोई तीसरा तो इन्वॉल्व हो ही नहीं सकता जैसे ही रूही ने यह बात कही विक्रांत तुरंत ही बेडरूम में लगी खिड़की के पास जाकर खड़ा हो गया वहां खिड़की पर लगे पर्दे खुले हुए थे उस खुले हुए पर्दे को देखकर विक्रांत ने इस चीज को क्राइम सीन में जोड़कर देखना शुरू कर दिया इस तरह से सोचते हुए उसके चेहरे का रिएक्शन काफी अजीब हो चुका था उसके रिएक्शन को देखते हुए ऐसा लग रहा था जैसे मानो कि उसने कोई बहुत इंपॉर्टेंट प्वाइंट पकड़ लिया विक्रांत के इस रिएक्शन को देखकर वहां पर मौजूद अन्य लोग भी काफी चकित नजर आ रहे थे हालांकि उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर विक्रांत करना क्या चाहता है वो लोग चुपचाप खड़े होकर बड़े ध्यान से विक्रांत के रिएक्शन को देख रहे थे कुछ देर बाद अचानक से विक्रांत ने खिड़की पर लगे पर्दे को खींचकर बंद कर दिया जिससे कमरे में बाहर का प्रकाश आना बंद हो गया और पूरी तरह से अंधेरा छा उठा कमरे के पर्दे को बंद करने के बाद विक्रांत अपने होठों को चबाता वो ऊपर की तरफ देखने लग गया जैसे उसने ऊपर की तरफ देखा उसकी नजर ऊपर लगे पर्दे के बाई तरफ एक सोराख पर पड़ी वहां पर एक हु था जिससे की बाहर की सनलाइट कमरे में आ रही थी पर्दे के एक हुक गायब होने की वजह से वहां पर एक छोटा सा होल बना हुआ था जिससे की कमरे में छोटे से इरेगुलर शेप में सूर्य का प्रकाश आ रहा था ये लाइट सीधे ही बेड पर पड़ रही थी